छत पर लाइब्रेरियन एक सच्ची कहानी एमजी किंग रोज एलेटा लॉरेल का काम करने का अपना अनूठा तरीका था जब वो लॉक में डॉक्टर क्लार्क लाइब्रेरी की प्रमुख बनी तो उन्हें वहाँ एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी मिली जो शहर के बच्चों को बिल्कुल आकर्षित नहीं करती थी चीजों को बदलने के लिए रोज एलेटा को पैसे जुटाने की सख्त जरूरत थी इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी की छत पर एक सप्ताह बिताकर पर्याप्त धन इकट्ठा किया ये रोज एलेटा लॉरल के साहसिक कार्य की सच्ची कहानी है छत पर पुस्तकालय रोज एलेटा लॉरेल की सच्ची कहानी पर आधारित है यह पुस्तक रोज एलेटा लॉरेल लॉरेल की सच्ची कहानी पर आधारित है एक समर्पित लाइब्रेरियन ने 16 अक्टूबर 2000 को लॉकॉर्ट टेक्स में डॉक्टर यूजिन क्लार्क अपने बच्चों के सेक्शन के लिए धन जुटाने के लिए लाइब्रेरी की छत पर एक हफ्ता बिताया पुस्तकालय सुधार के लिए लाइब्रेरियन के पास अक्सर धन की कमी होती है राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेटा लॉरेल ने ठंडे तूफानी मौसम में एक सप्ताह 50 फुट ऊंची छत पर तंबू में बिताया सुंदर लाल ईट और चूना पत्थर का बना पुस्तकालय अठारह से लौखाट काउंटी का एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है उसकी विशाल कांच की खिड़... विशाल कांच की खिड़कियों के नीचे एक मंच है जिसमें कई संगीत कार्यक्रम गायन और वक्ताओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे इस मंच पर प्रसिद्ध राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टैफ्ट और ओपेरा गायक डोरती शर्ना भी आए थे उन्होंने जिन्होंने अपने दर्शकों से कहा यदि आप आज रात मेरे प्रदर्शन से ऊब जाएं तो आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर पढ़ने के लिए अच्छी किताबें ले सकते हैं जब मैं स्लॉरेल उन्नीस नवासी में पुस्तकालय की निदेशक बनी तो उन्होंने महसूस किया कि बढ़ते और बदलते समुदाय के साथ बने रहने के लिए उन्हें लाइब्रेरी में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी उन्होंने शहर में ऐतिहासिक बदलाव और विस्तार का निरीक्षण किया और लॉकहाट के स्पेनिश भाषी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने की कोशिश की उस समय जब देश में ग्रामीण समुदायों के लोग डिजिटल प्रगति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब लॉरेल ने अपने पुस्तकालय में कंप्यूटर और मुफ्त इंटरनेट का उपयोग करने पर जोर दिया उनका दृढ़ विश्वास था कि कई युवाओं के लिए पुस्तकालयों पुस्तकालय ने किताबों पढ़ने कला और प्रौद्योगिकी के अप, उनके पहले अनुभव के रूप में कार्य किया था वो डॉक्टर यूजिन क्लार्क लाइब्रेरी को एक ऐसी जगह बनाने के लिए दृढ़ थी जहाँ लॉकआट की सबसे कम उम्र के नागरिक भी इन चीज़ों को वहाँ ढूंढ सके धन इकट्ठा करने वाले अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे शहर ने एक साथ मिलकर काम किया प्राथमिक स्कूल के बच्चों ने सिक्के इकट्ठे किए किशोरों ने कार धोकर पैसे इकट्ठे किए और हजारों नागरिकों ने गुल्लकों में डॉलर के नोट गिराए जब सूसरी लॉरल सात दिनों के बाद छत से नीचे आई तो लॉकहार्ट शहर और उसके समर्थकों ने अपने मूल लक्ष्य से लगभग दुग्नी यानी चालीस डॉलर की राशि जुटाई वो पुस्तकालय आज भी लॉकार्ट में गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है सौ साल पहले शहर के सभी लोग डॉक्टर यूजिन क्लार्क लाइब्रेरी में अच्छी किताबें और ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए आते थे उसकी विशाल रंगीन कांच की खिड़की के सामने बैंड और बच्चों का संगीत को सुनने के लिए भीड़ जमा होती थी लेकिन वर्षों बाद किताबें पुरानी पड़ गई थी और धूल से भर गई थी अब लोगों को मनोरंजन के लिए आकर्षक स्थान मिल गए थे इसलिए पुस्तकालय एकदम शांत या ठप्प हो गया था लॉकआ टेक्सस में एक बेहद पुराना पुस्तकालय था वो शायद पूरे राज्य में सबसे पुराना पुस्तकालय था फिर एक दिन लाइब्रेरी के चरमराते दरवाजे खुले गुड मॉर्निंग रोज एलेटा लॉरेल नई लाइब्रेरी ने कहा वो वर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों के साथ पहुंची उनकी हंसी के खिड़की के उनकी हंसी से खिड़की के कांच के शीशे हिलने लगे चुप पुस्तकालय का एक कर्मचारी फुसफुसाए पाठकों को परेशान मत करो चुप रहो कहाँ है पाठक रोज एलेटा ने जोर से पूछा वो फुसफुसाई नहीं कर्मचारियों ने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें लाइब्रेरी में कहीं कोई पाठक नहीं दिखा रोज के आने के बाद यूजिन क्लार्क पुस्तकालय बदलने लगा वहाँ नई किताबें और पत्रिकाएं आने लगी रोज ने मजेदार कहानियां सुनाई जिन्हें सुनकर कर्मचारी हंसे कम से कम पुस्तकालय अब शांत तो, तो नहीं था हर किसी का पुस्तकालय में आने का मन करे रोज ने कहा अमीर गरीब किसान शहरवासी हम यहाँ पर बड़े लोगों और बच्चों दोनों के लिए हैं वैसे यहाँ पर बच्चे कहाँ हैं किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था उस वर्ष रोज ने पूरे शहर के लिए क्रिसमस पार्टी की एक योजना बनाई उन्होंने एक सबसे बड़ी टोपी पहनी और शहर में चौक पर परेड का नेतृत्व किया आपकी टोपी के ऊपर क्या है एक छोटी लड़की ने पूछा मेरे पालतू कबूतर रोज एलेटा ने कहा तुम लाइब्रेरी में आकर उनसे मिल सकती हो लेकिन पार्टी के बाद भी ब... बात भी बच्चे नहीं आए आपकी लाइब्रेरी बड़े लोगों के लिए है, उन्होंने कहा पुस्तकालय में आओ हमारे पुस्तकालय में बच्चों के लिए एक अलग विशेष जगह होनी चाहिए सिर्फ बच्चों के लिए रोज एलेटा ने अपने स्टाफ से कहा हमें बच्चों के लिए और अधिक किताबों की ज़रूरत है पिक्चर बुक्स मिस्ट्री बुक्स एडवेंचर बुक्स हमें बच्चों के लिए बिल्कुल सही साइज़ की मेज कुर्सियाँ भी चाहिए आरामदेह कुर्सियाँ रंगीन नाटवर्क और कंप्यूटर हमारे शहर में बहुत सारे कंप्यूटर का बहुत सारे परिवार कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते हैं हमें वो पैसे कहाँ से मिलेंगे उनके स्टाफ ने पूछा मैं पत्र लिखूँगी पत्र लिखूंगी और दान मांगूंगी रोज अलेटा ने कहा रोज एलेटा ने बड़े व्यवसायों और महत्वपूर्ण लोगों को बहुत सारे पत्र लिखे लेकिन किसी ने भी उन्हें पैसे नहीं भेजे हम सेल में केक आदि बेच सकते हैं किसी ने सुझाव दिया रोज अलेटा ने कहा हमें बीस डॉलर की ज़रूरत है और उतने पैसे हम कुकीज़ बेच नहीं इकट्ठे कर पाएंगे उसके लिए हमें पूरे शहर को शामिल करने की जरूरत होगी यही मेरी योजना है लेकिन उसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। रोजलेटा ने आवश्यक सामान पैक किया जिसमें एक टेंट एक लाउडीपर एक लाउडस्पीकर, एक, एक लैपटॉप दो सेलफोन और एक गुलेल शामिल थी सोमवार की सुबह लाइब्रेरी का पूरा स्टाफ रोज के चारों ओर खड़ा था खुद सुरक्षित रहे रोज आपको जो भी चाहिए होगा वो हम आपको भेजेंगे स्टाफ ने कहा जब गली के लोगों ने सुना कि वो कहा जा रही हैं तो उन्होंने तमाम सवाल पूछे वो कहा सोएंगी वो क्या खाएंगी मैं यह जानना चाहता हूँ छोटे लड़के ने, वो कैसे जाएंगी? ने बिना पलंग छपकाएर रुख किया लाइब्रेरियन गजब लाइब्रेरियन गजब के लोग होते हैं वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते हैं उन्होंने जवाब दिया फिर रोज ने इलेक्ट्रिक कंपनी की ट्रक की बाल्टी में कदम रखा ऊपर ऊपर ऊपर वो पचास फिट तक ऊपर पहुंची फिर इलेक्ट्रिक ट्रक की बाल्टी से बाहर उतरकर छत पर पहुंची कुछ देर में शहर का एक अधिकारी आया शहर की लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी छत पर देखकर कर वो चौका और चिल्लाया मिश हम आपको पुस्तकालय के अंदर बैठने के लिए पैसे देते हैं लाइब्रेरी की छत पर बैठने के लिए नहीं आप वहाँ क्या कर रही हैं रोज ने अपना लाउड उठाया और भीड़ को संबोधित किया मैं इस छत पर तब तक रहूंगी जब तक हम अपने बच्चों के शिक्षण के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटाते पूरे शहर में वो समाचार तेजी से फैल गया स्कूल के बाद बच्चे रोज की लाइब्रेरी की छत पर रोज को लाइब्रेरी की छत पर बैठे हुए देखने आए अन्य किसी लाइब्रेरी ने इससे पहले कभी छत पर इस तरह डेरा नहीं डाला रोज ने अपने गुले से पानी के गुब्बारे फेंके बच्चे नृत्य नीचे नृत्य करते रहे और दो परर भर लाइब्रेरी की सीढ़ों पर खेलते रहे शाम को रोज ने बच्चों के ऊपर से एक पुच्छी दी और फिर वो तंबू के अंदर गायब हो गई मंगलवार की सुबह जब लाइब्रेरी के कर्मचारी वापस लौटे तो रोज अलेटा पहले से ही बाहर बैठी और अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही थी लोगों ने उनका नाश्ता एक बाल्टी में रखा और रोज लेटा ने उसे ऊपर खींच लिया उपर, उपर, उपर, उपर, पचास में मैफिन खाए और पेड़ों पर बैठे पक्षियों के कलरों को सुना नगर अधिकारी फिर से आए रोज कृपया यह बकवास तुरंत बंद करे हम एक सम्मानित शहर के लोग हैं हम नहीं चाहते कि कोई लाइब्रेरी छत से नीचे गिरे बकवास सम्मानजनक शहरों की लाइब्रेरियों में बच्चों की बहुत सुंदर किताबें होती हैं रोज अलेटा अपनी जिद से टस मस नहीं टस से मस नहीं हुई हाई स्कूल बैंड ने संगीत धुने बजाए और लोगों ने जय जय की लॉकर के शास्त्री लाइब्रेरियन को देखने के लिए हर जगह से लोग और पत्रकार पहुंचे आसपास की दुकानों की बिक्री बढ़ी स्टोर और होटल के मालिकों ने रोज अलेटा को व्यापार बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया सबने वहाँ कुछ न कुछ चंदा छोड़ा स्कूली बच्चों ने अपने पुस्तकालय के लिए एकत्र किए गए सिक्कों से भरा एक पिकअप ट्रक भेजा बुधवार को एक कर्मचारी ने कर्मचारी ने रोज अलेटा के मोबाइल पर फोन किया हमें अभी अभी दस हजार डॉलर का चेक मिला है क्या बाप क्या अब आप नीचे नहीं आएंगी दस हजार डॉलर बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है रोज अलेटा ने कहा मैं कभी भी आधा काम नहीं करती हूं गुरुवार को आसमान में बादल छा गया और बारिश होने लगी रोज अलेटा ठंडी और गीली हो गई लेकिन उन्होंने फिर भी छत छोड़ने से इनकार किया शुक्रवार को और तेज बारिश हुई हवा ने तंबू की रस्ियों को कसकर खींचा पुस्तकालय के कर्मचारियों को अब चिंता होने लगी उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वो बाहर बारिश में खड़े हो गए कृपया नीचे आओ उन्होंने रोज एलेटा से विनती की मौसम बहुत खराब हो रहा है रोज एलेटा ने अपना सर हिलाया और दोबारा अपने तंबू के अंदर वापस चली गई शनिवार की दोपहर आसमान हरा हो गया और हवा का रूख बदला रेडियो समाचार ने बाउंडर की चेतावनी दी लौखहाट का पूरा शहर अपनी प्री लाइब्रेरियन के लिए चिंतित था रात भर छत पर तेज आंती चलती रही रोज एलेटा ने अपनी पूरी ताकत से फिसलन वाली रेलिंग को पकड़ी रही रविवार की सुबह आंधी के बाद सभी लोग वहां दौड़ पड़े क्या तुम अभी भी वहां पर ठीक ठाक हो बेशक रोज ने कहा एक लाइब्रेरियन हमेशा चीजों की चोटी पर रहती है तुम्हारा मुहिम सफल हुआ कोई चिल्ला हमारे पास अब उनतालीस डॉलर से अधिक पैसे हैं। सब कुछ हमारे पुस्तकालय के बच्चों के शिक्षण के लिए भीड़ ने रोज की जय जय की रोज इलेक्ट्रिक कंपनी की बाल्टी में बैठकर बाल्टी में चढ़कर बैठी उनके गीले कपड़ों से पानी टपक रहा था और उनकी पलकें झपक रही थी लेकिन नीचे आते समय जब लोगों ने उनका विवादन किया तो उसे देखकर कर वो मुस्कुराई आपका मतलब है कि हम अपने मुहिम में सफल हुए उन्होंने कहा पूरे शहर ने मिलकर हमारा साथ दिया अगर आज आप यूजियम क्लॉर्क लाइब्रेरी की सामने वाली खिड़की के अंदर देखें तो आप पाएंगे कि वो भाग बच्चों की किताबों और मेजो कुर्सियों से भरा हुआ होगा वहाँ अलमारियाँ बिल्कुल सही आकार की हैं आप दीवारों पर कलाकृतियाँ और व्यस्त कंप्यूटर की एक कतार भी देख पाएंगे